है, बिलती है तो ही तेरी बिलती है। अब जिसे हम भी माता है कहते हैं, क्या अर्थ है इसका? कि हमारे यहाँ द्वादश अध्याय में लिखा है नंद गोपा ग्रह जाता यशोदागर्व संभव निवासी नंद जी के यहाँ गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और देवकी देव देव को जो है उसको कैद डाल दिया गया था क्योंकि उसके लिए नारद जी ने बताया था कि आठवें माँ जो देवकी का गर्भ होगा वो तेरा मारने वाला होगा गया शत्रु होगा इस वजह से उसने अपनी बहन को कैद रखा और कन्या का जन्म जब हुआ तो उसने सोचा कि मौका है इसी के गर्भ से जन्म होने के बाद कोई मेरे मारने वाला पैदा हो जाए सभी ने कहा कि तो कन्या इसको मत मार लेकिन नहीं मानी उसका परिणाम ये हुआ है कि वो कंस ने कंसनेमा आकर दोनों हाथ पकड़ के उसको पछाड़ने की कोशिश की और वो हाथ में से छूट के बिजली के रूप में अंतर द्यान। अंतर द्यान हो गई तो यहाँ पर यह बताया गया है कि नंद गोपा ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभव शिष्यामी विंध्या वो जो है के वो वास जो है इतना ही जानता हूँ मैं और विशेष नहीं विशेष भी जानते हैं विशेष को मतलब सब बातों को जोड़ने की जरूरत है सिर्फ अः अब ऐसा है की बीजासन अब एक आपने अभी जब आप श्रृंगार कर रहे थे तब आपने एक शब्द और काम में लिया और वो लिया आपने बीज, जिसको कहेंगे कि जिससे सृष्टि ठीक है वो तो कुंजी का बोला था अच्छा उसके अंदर तो हम विन्दिनी से बीजासन लें तो हम बीज से क्यों नहीं लें आ, ले लो क्या अच्छा? उत्पत्ति के रूप के के के रूप अंदर फिर एक बात छोड़ दीजिए जो संस्कृत साहित्य के शब्दों के जाल से क्योंकि निकल जाए तब अब हमारे यहाँ पे किस किस्म की मान्यताएं हैं इस देवी के प्रति उसके द्वारा कोई शब्द हमको मिलता है क्या तो अब जैसे हमको एक जानकारी करना बहुत जरूरी है जो हमको जानकारी नहीं मिलती है लोगों की मान्यता में क्या है पुस्तकों में क्या है उससे मतलब नहीं, नहीं। पुस्तकों का हम पढ़ सकते हैं कहीं से भी समझ सकते हैं लेकिन जो ये सात बहने हैं, अब ये सात बहनों के नाम क्या हैं यानी हमारे यहाँ तो नव दुर्गा के हमारी तरफ सात बहनों का अब ये सात बहनें जो आपके एक पंडित आए थे जो मानने वाले हुँ? तो उन्होंने एक मंदिर बना के उसमें स्थापना की थी जब उनसे सेवा पूजा की व्यवस्था नहीं हो सकी उस स्थिति में उन्होंने कर कर दी और हाथ से छह अच्छा। है, हाँ, हाँ, है।, है, है वो एक ये है। सब ये देखे देखे है। है। अच्छा एक नीचे ये एक एक है। इस तरह से लेकिन ये फिर सात है लेकिन हमारे यहाँ तो प्रथम शैलपुत्री च्वतीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कृष्ण्डेति चतुर्थक पंचम स्कंदमाते षष्टम का सप्तम कालरात्रिति महागौरी चाष्टक नवम सिद्धिधात्री चव दुर्गा प्रकर्तिहाँ तो ये इसी नाम से जो है अच्छा त्रैपुण्य है महाकाल्य महालक्ष्मी महासरस्वती समझे ना ब्रह्मा विष्णु और महेश एक और ब्रह्म नास्ति वैसे तो सारे एक समझे तो विष्णु महेश हो गया अब ये सप्तः अब क्या है कि नवदुर्गा एक तरफ ये मान्यता है और दूसरी तरफ है तो सप्तमा कौन है? इनका है उल्लेख हवन पद्धति में इसका हवन पद्धति जो है उसमें उल्लेख है वो सप्तमा के नाम से है सप्तव्य के नाम से वो थोड़ा सा अब यही समझना चाहते हैं सप्त तो मातृका नहीं है वो का सप्त मातृ का नहीं है अब ये जो जयटाल माता है माता है लटियाल माता है एक और, और हिंगलाज है हिंगलाज तो जो है प्रसिद्ध देवी है हाँ, लेकिन ये जिन का आपने नाम लिया है वो सर्वार्थ सिद्धि देने वाली है मैं मैं तो तो सभी सर्व देवी देवी मैं जगत ये तो मैं लेकिन जहां हमारे यहां कोई वेद का का का पुराण कहीं उल्लेख उसमें आप क्षमा करना मैं मान्यता देता हूँ दंड करता हूँ भगवती की खड़ा नहीं करता बाकी संतोषी माता की क्या कथा है और संतोषी माता क्या है? आप बताओ नहीं मैं आपसे पूछू मैंने तो मैंने तो, मैं मैं तो पढ़ने में मेरी मानी माने तब पूछे आप तो ये बीस पच्चीस साल से ज्यादा की उम्र की देवी नहीं है <laughs> तो अर्ज करना बीस पच्चीस साल से ज़्यादा तो दादा की लेकिन से आज... इन, इन, इन देवियों का नाम लेते हो ना आप ये कोई साठ वर्ष की है कोई सौ वर्ष की है कोई डेढ़ सौ वर्ष की है समझे ना लेकिन दो हजार की तो यही मिलेगी नहीं ऐसा है इंगलाजी मिलेगी हाँ इंग्लाजी मिलेगी लथियाड़ मिलेगी लथियाड़ मिलेगी झंडाल मिलेगी ये मिलेगी नहीं ये, आ, और नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी मतलब लेकिन संतोष माता नहीं नहीं तो तो मैं ही अच्छा उसकी कथा एक दूसरा कारण है ये क्यों होता है इसके कारण है और ये खाली हिंदुस्तान में विश्व भर के अंदर होते हैं और तरीके से होते हैं क्या है की किसी भी पूजा विधि में आप किसी किस्म का अनुष्ठानिक कठोर नियम बना दीजिए बिल्कुल उसमें उसकी मान्यता बढ़ती चली दहशत बनी रहती है दहशत बनी रहती है दहशत बनी रहती है तो वो उसका परिणाम है और वो सफल हो गई नहीं गए अच्छे अच्छे मैं भी अनुरोध करता हूँ अब ये अब देखिये शीतला माता अब शीतला माता को आप कितना पुराने मानते हैं अब ये इसकी जो भी जो इतिहास इसका जो सारा जान कि जो जो शीतला अपने जो क्या कहते हैं माताजी जो निकलती हैं छोटी माता चपड़ा और ये जितनी हैं ये हिंदुस्तान में 300 साल पहले ही आई इसके पहले ये बीमारी नहीं थी और ये बीमारी आई अफ्रीका से अबिसनिया अबिसिनिया के सोल्जर्स वह सैनिक जो पोर्चुगीज के साथ यहाँ आए वहां से उनके साथ ये बीमारी आई और 300 साल के अंदर देवी सारे हिंदुस्तान के अंदर छा गई फैल छे लेकिन उस बीमारी के साथ आई शीतला माता उस बीमारी के साथ में आई और बीमारी के साथ में आकर के अपने आप कुछ नियम कायदे हैं कि भाई कोई भी देवी है उसके स्वरूप की एक कल्पना है कलप की भाई इस किस्म का इस किस्म का ऐसा ऐसा उस कल्पना के अंदर जो वो इतनी जबरदस्त जब बीमारी आई उस जबरदस्त बीमारी के संबंध में एक विश्वास से एक उस किस्म की हाँ। मूर्ति बन गई लेकिन आप देखिए फिर मजे की बात देखिए कि शीतला का वाहन कौन हाथ में क्या समझा <laughs> और संतोषी माँ का जो अब स्वरूप मंदिरों के अंदर मिलता है उसका वाहन कौन घोड़ा घोड़ा घोड़ा आप देखिए कि अपने घोड़ा वाहन किसी भी देवता का है क्या रथ आकने वाला वाहन किसी का नहीं हमारे यहां सुनिए यह मैंने बताई दी आपको अष्टोत्तर नामावली है अष्टोत्तर सतनामावली एक सौ आठ नाम है देवी के समझे ना अच्छा उनको आप वो वो सुना पर्यायूम है मतलब याद नहीं है मुझको लेकिन वो मान लो ये, ये जो है ना हमको आप अगर ये मातृकाओं के कुछ नाम आपको याद हो पर्याय रूप में भी तो हम सुनना आप कहते हो सप्त मातृका तो है ही हैस मातृका और वो देवी का ही रूप माना भी समझे और उसका जो है हान पद्धति में जो है श्लोक, श्लोक है और सोर्ष मातृका के सोलह श्लोक हम्म है बात और मेरे पास है वो पुस्तक लेकिन चूंकि जिन चीजों की मातृका की सत्य मात्रा नहीं है देख दिया तो कहते हैं समझे ना और ये लोकाचार भी है देश में कोई कहाँ किस नाम से बुझाती है कोई कैसे अभी जयपुर में वो रही सात वो एक तस्वीर रखी हुई है समझे ना तो वो जयपुर के जो आते हैं जोधपुर तो की देवी को मानते हैं इधर जीणी जी देवाने। कर्णी देवाने। तो कर्णी जी का तो गणित बिंदु में चार सौ तो पांच सौ साल पुराना, पुराना। है तो लेकिन वो उनका अपना रिवाज है चारणों के अंदर क्या है कि अब भी सगत होती हैं स्त्रियां होती हैं लेकिन पुरुष वेश में रहती है और अब भी है सगत सगत उसके अंदर पुरुष वेश में रहते पुरुष की वाणी में बोलती है पुरलिंग के अंदर बातचीत करती है तो वो है उसके अंदर उस किसम का रिवाज अच्छा है। और ये ये जो यहाँ आती है ना ये माहौल जयपुर की जोधपुर की से आती है समझे ना ये यात्रा को लेकर आती है समझे ना यहाँ कर नृत्य करती है खूब आनंद से तो आ उनमें किसी ना तो जो है ऐसा नियम बना रखा है की जो भगवती उनका कृपा करती है जो दाल रोटी खाती है समझा ना ऐसा भी तरीका अख्तियार कर रखा है हमसे हमारे यहां से भी प्रकार की और कितने को हमने ऐसा देखा कि वास्तव में समृद्ध है बिल्कुल समृद्ध नहीं मुकाबला एक दफा ये अगर नहीं होते झगड़ा तो हो जाता नृत्य करने लगी वृद्ध उसकी तो कहूँगा की पचहत्तर वर्ष की उम्रों की कौन से मालन थे नृत्य किया उसने सभी नृत्य करवाड़ तो नहीं थी इसकी क्या कहते हैं जयपुर के पास है ना ये रहने वाली थी, ने संगाने ने, संगाने थी और इनके यहाँ ठहरती थी, थी जब आती थी जब यहीं तो वो नृत्य करने के लिए आए आते आते मतलब करने के लिए खूब घूमी घूमते घूमने क्या देती मैंने इस तरह से जो है जैसे अभी सुख श्रंगार हो रहा है उसी तरह से एक पान धारण कर रखा था मैंने खुखरबिंद मालूम क्या देती एकदम से गादी में चढ़कर पान को खेजने की उसने कोशिश की या नहीं किया बड़े बड़ी मैं मैं उसी की गाड़ी पर खड़ा था मेरे हाथ से धक्का नहीं वृद्धि थी मैंने गिर गई कहते हैं दाइश में और दाइश में हुई इतने जोरों से हुई जिसके राय देख दिखा हूँ तेरे ठीक मैंने कहा भाई तू क्या दिखाई दिखाई जो ये दिखाएगी हम तो ये कहीं को मानते हम तो मैंने कहा तुमको नहीं मानते किसी को और मुझे जय को मानते कुछ ऐसा कहिए नहीं देख, अब देख क्या कर रहे हैं इनके मुँह से शब निकले के करे तो अच्छा करे ना अगर तू देवी है रहे तो करे तो अच्छा कर बुरा क्यों करती है ये इनके शब्द मुझे आज नहीं मानो यहाँ बैठे बैठे इन्होंने हंसने लगी बहुत पसंद हुई।, हुई मांग तुझसे कुछ नहीं मांगा उसे मांगने क्या जरूरत है देने वाली तो ये है समझे ना तू भी तो इसी के आधार पर कग ना ही मेरी हो नहीं मानते समझ ना मैं तुझे जब मानू जो ये साक्षी दे कैसे माने अभी उदाहरण कर रखा उसी पुष्पी तो तो होना से। एक सेकेंड में जो है जिस चीज को मांगा जाए तो उसके ऊपर उसको करवा दी समझे ना तो आप तो मांग मांगो तो समझा तो मतलब ये कहने का यह है क्या चल सवाल में लोग बच्चे का उस दूसरे साल जन्म हुआ समझे ना आज वो रघु दूसरे साल हुआ है समझे ना आखिर होता ही है मान्यता तो नहीं होनी चाहिए जो मुझसे बना जो इसकी पूजन करके इसकी अर्पण कर दिया और उसको भी फिर एक डूबड़ा भोगा लेकिन वो बिचारी जो है न्याय कहीं उसको हाथे भी चढ़ा के रखें उसके दूसरे साल न्याय मार तो ये बात नहीं है कि सभी सभी ऐसी होती नहीं मगर कितने ही तो ढूंढ होते हैं और कितने ही जो है ऐसा होता है मैं मानता हूं इस बात को चिंत होती है सब तो। <laughs> <laughs> <laughs> माने याद नहीं रहा आप बातें इतनी बता दी आगे आगे जब माने याद रहना अब मुश्किल है <laughs> आप तो है की कुछ जगह तो है, है। मतलब पचानवे परसेंट।, परसेंट तो बेकार आपको आस पास के इलाके में कौन सा कोई ऐसा थान या भूप मालूम है कि जो बहुत अच्छा मानना चाहिए जिसको आप आपने में तो यहाँ जीड़े भी आता है बाव। जीड़ा जीड़ा गांव है यहाँ भी बाव आता है अच्छा है लेकिन वो नहीं? आओ पीर जी को आओ माता जी को आओ फिर यहाँ से आड़ी चाहे जी आड़ी माँ आओ बी गारे रटी एक बाबी गांव से भाभी को पलाटी छो गोड़ और सियारी में क्या फर्क है? है क्या फरक है है फर्क डाकड़ का तो गिर होता है और श्यारी में होता है गुण उसका मंत्र है सियारी का तो तो भी है? भी काम भी भी अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग है काम काम काम क्या का नहीं करेगी अच्छा शियारी बुखार नहीं सकती है लग नहीं सकती है अच्छा डाकन लग सकती है डाकन लग सकती फर्क क्या है मतलब लगने का ही फर्क है बस वो तो ये मामूली काम करती है जैसे किसी का चार बलोर देती उस बलोर में छाट जाते हैं अच्छा मतलब कोई कोई विघन छोटा मोटा विघन करती है लेकिन शरीर में नहीं आती फिर में नहीं आती है शरीर में तकलीफ ज्यादा देती है सियारी है डाकन है और फ्रेतनी चुड़ैल होती है चुड़ैल तो उसमें क्या फर्क है सियारी में चुड़ैल में बदबू आती है उसमें बदबू खराब आती है चुड़ैल में और वो शरीर में आती, शरीर में आती। तो है लेकिन हम्म। और आदमियों के अंदर तो भूत ही लगता है और कुछ तो भूत भी लाग जाओ तो देवता तो भी घुल जाओ देवता तो, नहीं। नहीं। नहीं। देव तो है। तो प्रीत जंत कुर्स जाओ, भूमिया कुर्स जाए अच्छा वो भी घुल सकते हैं तो इन सब का तो इलाज भी अलग अलग होगा हुँ? तो आप लोग उसका भी करते हैं कुछ इलाज प्रबंध करते हैं कुछ बचाने के लिए या उसके पहले ही कर लेते हैं मौत के वक्त ही नहीं उसको जब संकट आ जाता है तो उसका कर्तव्य करना पड़ता है करना पड़ता है तो तंत्र के विद्या के माध्यम से करते हैं किस तरह से करते हैं तंत्र मंत्र रोकड़ी तीन चीज चलती में तो दवा अरे जंगल की उठा दी उसके हाँ। उ... शांत हो जाएगी इस बारे में आपको ज्ञान है आपकी जानकारी है।, हाँ है है हाँ। आपका नाम तो बता दीजिए हमको मेरा नाम तो रूपनाथ रूपनाथ जी और यही रहते हैं इंदरगढ़ी माता जी के थान पे आपका दुकान वकान है कहीं पे या दुकान लग गया